कार का जो इसमें रमन करता है और नारे जीवों में जाता है न रमते बुद्धा जो बुद्ध पुरुष है वो से उसमें नहीं होते। को तो एक स्त्री होती है कृष्ण के पास तो 16000 हजार एक सौ फिर भी उसमें आसक्त नहीं हुए उसमें विकार नहीं होते भगवान में महापुरुष सामान्य आदमी संसार में सुख के लिए विकार भोगता है और महापुरुष विकार मिटाने के लिए हमारे बीच होते हैं सामान्य आदमी विकारी होकर संसार में गिरता है देखो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है और मास्टर पढ़ाने के लिए जाता है सामान्य आदमी तीर्थ में जाता है पवित्र होने को महापुरुष तीर्थ में जाते तो तीर्थ पवित्र हो जाते तो कितना भारी फर्क है महापुरुषों के नजरिया इसीलिए बोलते ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी की की की मत बखाने। की मत कौन कौन गत जाने हम जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न संपन है हुँ? जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है, है। ज्ञान रूपी आत्मज्ञान के धन से संपन्न है और और रूपी घर में रहता है वो परम है। परम परम शोभा पाता पाता वैभव को को सुख हम्म आनंदवान होता है क्योंकि बड़े ऐश्वर्य क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्र इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं हे राम जी सुवर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है के महलों में रहने में उतना आनंद नहीं मिलता जितना महापुरुष के रदे में आनंद होता है उसी रदे से जुड़ी आखे जहाँ भी जाती लोगों को तसली हो जाती शांति मिलती आत्म शांति पाए हुए पुरुष की महिमा परम्परा जिस पुरुष ने इंद्रियों और असतरूपी शत्रु को जीता है वह परम शोभा से शोभता है जैसे हेम के हेम को जीत वसंत वसंतु वसंत ऋतु में मंजरी शोभती हैं जिस पुरुष के चित्त का गर्व नष्ट हुआ है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं उसकी भोग भोगवा उसकी भोग वासना नष्ट हो जाती है वशिष जी बोले हे राम जी संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसके कतरे तब जीव निर्बंध भोग वासना की जाल में जीव फंसे हैं। वैराग्य रूपी चूहा इस जाल को काटे तब जीव मुक्त होता है ये भोगूं, ये खाऊं, ये करू ऐसा करूं, ये लवर लवरी गर्ल फ्रेंड बॉय गए खडे में जो आए, उनको जल्दी साथ साथ जाता है। जब जीव निराग के संग और राग द्वेश और मोह से रहित होता है तब जैसे पिंजरे के टूटे पक्षी निर्बंध होता है तैसे ही जीव निर्बंध हो जाता है दुर्मति शांत हो जाती है जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है जैसे पूर्णमाश्री का चंद्रमा सोपता है तैसे ही ज्ञानवान शोभता है वशिष्ठ जी बोले हे राम जी आविर्भाव और तिरभाव जो संसार है उसको रमणीय रूप जान के ज्ञानवान खेद नहीं पाता ध्यय के नाश में वह अपना नाश नहीं मानता और उपजने में उपजना नहीं मानता जैसे घट उप जैसे घट उपजे आकाश से आकाश नहीं उपस्था क्योंकि आगे सिद्ध है और घट के अभाव से आकाश का अभाव नहीं होता तैसे ही देह के उपजे से आत्मा नहीं उपस्था और देह के नष्ट हुए आत्मा नष्ट नहीं होता जब ऐसा विवेक उदय होता है तब वासना जाल नष्ट हो जाता है और कोई भ्रम नहीं रहता जो पुरुष ऐसा जानता है कि संसार ब्रह्म मिथ्या है मिथ्या है और परम आपदा का कारण है देह अनात्म रूप है और आत्मा से जगन आत्मा से जगत भिन्न नहीं हम बोले विकास विकास विकास क्या जख मार सब आंधी दौड़ लगा रहे हैं विकास विकास के नाम पे विनाश के तरफ जा रहे हैं अमेरिका विकास विकास विकास भारत से भी कर्जा ले बैठा है चीन से भी कर्जा ले बैठा है अब उसकी आर्थिक स्थिति देखो विकास विकास क्या कालामुख क्या ऐसे ही लंका में सोने की लंका है विकास विकास तो क्या कालामुह क्या सोने की दीवारें थी राक्षसों के पास क्या काला मुंह हो गया विकास विकास विकास आजकल नेताओं के भाषण बस विकास विकास विकास पब्लिक को उल्लू बना रहे है तालियां बजा रहे है वोट ले रहे है वो भी वासना में फंस रहे हैं ऐसा आराम में और पब्लिक को भी विकास के नाम पे उल्लू बना रहे असली विकास तो अपने अंतरात्मा में शांत होना है अपने अंतरात्मा के वैभव में जगना है शबरी भी विलन के पास कोई साधन नहीं थे ज्यादा फिर भी असली विकास हो गया मीरा के पास राज्य सत्ता और भोग नहीं थे फिर भी असली विकास हो गया शांडिली के पास कोई असली संसारी सामग्री नहीं थी फिर भी असली विकास हो गया गुरु के पास भी कोई वैभव नहीं था बाहर का तभी भी विकास हो गया विकास आत्मा के ज्ञान में है विषय विकास रहित शांति पाना ही विकास है सुख दुख में सम रहना विकास है मान अपमान में सम रहना विकास है संसार को सपना मानना और उसको जानने वाला चैतन्य साक्षी को अपना जानना ये असली विकास है बाकी तो विनाश को विकास बोल रहे हैं मूड लोग शराब की बोतलें लेकर नाच रहे विकास देश वाले लेडी लेडा की थूक चाट रहे विकास कलम हुआ उनका तो डिग्रियों के लिए मर रहे हैं डिग्रिया नहीं मिली तो बेटी भी रोती है बाप भी रोता है क्या बुद्धि है माँ भी रोती है भाई भी रोता है डिग्री नहीं मिली तो ये अपना शरणानंद जी गए भिक्षा लेने को राजेंद्र बाबू भी उनको सुनते थे मान से गांधी जी भी